समन्वय में सिद्धांत भाष्य की टीका चल रही है परिणाम दो प्रकार का है एक नित्य में भी होता हुआ परिणाम है और पूर्णस्थ में जो परिणाम के बिना की स्थिति है ये दोनों को नित्य कहते हैं परिणाम होने पर भी नित्य है परिणाम नहीं होने पर भी नित्य है इसमें प्रकृति आदि तत्व परिणामी नित्य करते तो परिणाम होता हुआ नित्य है और आत्मा केवल आत्मा ही कूटस्थ नित्य है कूडस्थ होने से क्या क्या होता है इसके लिए भाष्य में कहा था कूडस्थ होने से व्यभवत सर्वव्यापी होगा परस्पर यह मत भाव से कहा नित्य दृप्त होगा निरवय होगा स्वयं जोधि स्वभाव होगा और इसके बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा इसलिए ये कूडस्थ किसी परिणाम का विषय नहीं बनने से कर्म का विषय नहीं बन सकता है और धर्म का भी विषय नहीं बनता तो अन्यत्र इत्याजी का इत्यादि अन्यत्री ट है टीका में कहते हैं धर्माद फलात्खाद या अन्यत्र धर्माद का अर्थ किया धर्म शब्द से यहाँ धर्म भी लेना है धर्म का फल भी लेना कभी कर्म को कर्म और कर्म फल दोनों मिला के कहा जाता है ऐसा तो धर्म का फल सुख होता है ये सुख से भी भिन्न है सुख नहीं है ये धर्म नहीं है कहने पर सुख नहीं है यह अर्थ आ जाता है अधर्मा तत्फलात् दुखा अधर्म से भी अलग है और दुख से भी अलग है मन कार्य जो किया गया है उसको कार्य कहते हैं वो कार्य से भी भिन्न है अकृताच कारणा वो कारण से भी भिन्न है भूदादि कालत्रयाच पृथक भूतम तेन अनावच्छेद्यम भूदादि काल तीन प्रकार का काल है वर्तमान भावी भूत ऐसा तो तीनों कालों से भूदादि काल भूद वर्तमान भावी ऐसे तीनों कालों से पृथक भूतम कालादि के अवच्छेद में नहीं आता काला कालादि के परिच्छेद में नहीं आता काल संबंधी ज्ञान उसमें नहीं है यद पश्च्य ऐसा जिस तत्व को देखते हो तद तदवदा ऐसा उसके संबंध में कहिए वो तत्व को कहिए, उसको हम जानना चाहते ऐसा नजगेद ने मृत्यु के प्रति कहा था ये वचन। इसमें वो कूडस्थ नित्य के विषय में पूछा कि इन सबसे जो अलग है तो स्पष्ट है कि नजगेदा ये जानता था कि वो जो तत्व है वो धर्म और अधर्म दोनों से अलग है तो उसमें कार्य प्रवेश नहीं है यह जानता था आदि शब्द नैनम से आदि शब्द के द्वारा न एनम सेतुम एनम सेदु जो आत्मा है माने पुल ये सृष्टि के प्रति कहते हैं तो ये पुल के रूप में काम करता है एक विभाजन के रूप में काम करता है तो वो सब को अपने अंदर बांध के रखता सेदु है ऐसे जो सेतु है नैनम से कृता कृते तरतः ऐसा का इस से कृताकृत प्राप्त नहीं करते पृथक जिज्ञासा विषयत्वाच धर्मादि अस्पृष्टत्व ब्रह्मणो युक्त नित्या ये भी हमने पहले कहा था कि ये ब्रह्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासा से भिन्न विषय है जो धर्म जिज्ञासा को जानना चाहता है वो अझादो धर्म जिज्ञासा इत्यादि ग्रंथ से जान लेगा और वो अधिकारी अलग है विषय अलग है इत्यादि सब विस्तार से पहले हो चुका है इसलिए पृथक जिज्ञासा अषयत्वाच्ञासा विषयत्वाच धर्मादिस्पृष्टत्व ये पृथक जिज्ञासा का विषय बनने के कारण भी धर्मादि के साथ इसका संबंध नहीं है वहां आधा तो धर्म जिज्ञासा कहा उससे पृथक जिज्ञासा का विषय ये बन रहा अलग है ये इत्यादि से भाष्य में कहा अतः सदब्रह्मा यस्य इन जिज्ञासा प्रस्तुता इसलिए वो ही ब्रह्म है जिसकी ये जिज्ञासा आरंभ की गई शब्दा मिली अतशब्द पाठे धर्मादस्पर्शे कर्मबल वैलक्षण हेतु कृतम वो शब्द जो पाठ किया है ना अताधो धर्म जिज्ञा में शब्द है हाँ, आधा तो जब ब्रह्म जिज्ञासा में तो आता शब्द है तो उस आधा को यहाँ पाठ किया अतः तत् ब्रह्मा अतः यहाँ ब्रह्म ये पाठ्य में कहा आधा शब्द पाठ है आधा शब्द का पाठ करने पर धर्मादि स्पर्शे धर्मादि का स्पर्श नहीं होता है उसको हेतु बनाए धर्मादि का स्पर्श नहीं होने के कारण ही इसको अलग जिज्ञासा विषय बना दिया कर्म वैलक्षण हेदु उत्तम धर्मादिक स्पर्श नहीं होने से ये ब्रह्म जिज्ञासा कर्म से विलक्षण है ये मालूम पड़ता है वो वो हेदु बनाया कि कर्म से विलक्षण होने से इसको अलग जिज्ञासा करना पड़ेगा ये कर्म से सलक्षण नहीं है कर्म के साथ संबंध नहीं है यदि कर्म के साथ संबंध होता तो वही हो जाता उससे अलग है कि हेतु किया मैंने भाष्य में आधा शब्द से इसको हेतु बनाया कर्तव्यधिशेषपदेशा तत्प्ते मुक्ते वैधल्व इशंक्या ये आशंका है ये प्रभाकर की ओर से कर्तव्यधिशेष उन्होंने कहा था ना न विज्ञासीव्योतव्य मंदव्य द्रष्टव्य इसमें सब कर्तव्य दिखाई पड़ता है सो so, अन्वेषित व्यविजिज्ञासितव्य so है उसको अन्वेषण करना चाहिए उसका विजिज्ञासन करना चाहिए तो ये जो कर्तव्य दिखाई पड़ता है कर्तव्य बुद्धि और लोग में भी कहते हैं ब्रह्म को जानना चाहिए वेदांत जानना चाहिए ऐसे जानना चाहिए सब जगह कहा जाता है ये जानना चाहिए का मतलब क्या होता है तो कर्तव्य होता है कोई ऐसा कहता है करना चाहिए तो चाहिए मानो वो मस्ट डूइ ऐसा होता है विशेष करके करना चाहिए वो छोड़ने लायक नहीं है ऐसा होता है छोड़ने पर कुछ दोष हो जाएगा जो कर्तव्य होता है उसको अभी छोड़ेंगे तो उससे पाप लगता है उसी को प्रत्यवाय देते प्रत्यवाय और पाप में यही अंतर पाप होता है जो निषेध को करने के बाद होता है वो पाप है और जो कर्तव्य को नहीं करता है उससे प्रत्यवाय लगता है, है तो फल दोनों का एक है लेकिन इसमें अंदर यह है निषेध विषय का आचरण किया तब तो उससे पाप होता है कर्तव्य का आचरण नहीं किया तो प्रत्यवाय होगा यानी आहार आहार संध्या मुत ये कहा आहार आहार अग्निहोत्र जुहियात ये कहा और स्नायाद इत्यादि सब है स्नान करना चाहिए करना चाहिए जब करना चाहिए सब कुछ करना चाहिए और जैसे पूर्णमा साध्या दृश्यपूर्णमा जो है याग जो है नित्य करना चाहिए ऐसा कहा तो ये सब नई अनुष्ठान किया नई अनुष्ठान किया तो उसपे प्रत्यवाय लगेगा लगे प्रत्यवाय दोष लगेगा पर प्रत्यवाय का प्राश्चित करना पड़ेगा प्राश्चित जैसा बोला वैसा करना पड़ेगा ऐसा करने पर उससे मुक्त हो जाएगा नहीं तो बाद में वो पाभियान भवती बाद में धीरे धीरे वो पापी हो जाएगा क्योंकि पहले तो क्या करता है प्रमाद करने वाले व्यक्ति कर्तव्य से चुद्ध हो जाए निष्ठा से चुद्ध हो जाए निष्ठा जिज्ञासी दव्या ये कहा है ना छांदो के में निष्ठा को जानना चाहिए क्योंकि निष्ठा के बाद में श्रद्धा होती है श्रद्धा के बाद में सुनता है सुनने के बाद में करता है करने के बाद में फल होता है ऐसा कहा गया जो संकल्प आदि से लेकर जो विचार किया सप्तम अध्याय छादों उसमें तो उसमें निष्ठा तो एवं जिज्ञास होता निष्ठा को जानना चाहिए क्योंकि निष्ठा के बिना नहीं होता जिसको जिसकी निष्ठा भंग हो जाती है वो बाद में फिर रास्ते से बाहर हो जाएगा उसको तो बेकार का समय मिलेगा तो निष्ठा से भंग हो गया तो वो समय क्या करेंगे वो कुछ और गांव में लगा देंगे वो काम सही नहीं होगा वो गलत हो जाएगा ऐसे करके फिर धीरे धीरे हो जाएगा अब काम सही है गलत है इसका कोई देखना नहीं होता है आपको जो करने के लिए कहा निष्ठा करने के लिए कहा वो निष्ठा करना है यही कार्य होता है उससे अतिरिक्त जो भी होगा वो नहीं माना जाता ऐसे तो वो प्रत्यवाय लगता ही है कुछ अच्छा करो बुरा करो उससे वही नहीं होगा प्रत्यवाही तो अवश्य लगेगा बुरा करने पर पाप भी लगेगा और प्रत्यवाय भी लगेगा दोनों लगेगा पहले तो निष्ठा को छोड़ दिया इसका प्रत्यवाय होगा और गलत काम किया उसका पाव भी होगा दोनों मिलकर के वो जल्दी पाप हो जाएगा इसलिए पावियान होता तुरंत बाद होने की संभावना है तो ये लेकर के बोलना चाहते हैं पूर्व पक्ष अभी देखे इसी के ऊपर ही हम लोग विचार करते जो भी आप देखते हैं ना, हर जगह इसी के ऊपर विचार करते किसी प्रकार कर्तव्य को बनाए रखना चाहते प्रभाकर तो इसमें पूरे कोशिश करता है कर्तव्य को कैसे बनाए रख उन्होंने बहुत सूक्ष्म विचार करके निश्चय किया था इसलिए भाग्यकार ने उनके पक्ष को लिया बाकी सबको प्रभाकर ने खंडन करके रखा है इसलिए प्रभाकर को हम खंडन करने से बाकी सब का कर्तव्य शेषत्व सब निकल जाएगा ऐसा हो जाएगा इसलिए प्रभागन को लिया वो छोड़ता नहीं किसी भी प्रकार वो रखा है कर्तव्य को तो कर्तव्य धी शेषत्व न ब्रह्म उपदेशा इस प्रकार वैसा स्व अनेतव्य इत्यादि वाक्य को मानना ही पड़ेगा वेदांत का, का वाक्य है तो इसमें कर्तव्य बुद्धिशेष रूप से उपदेश होने से ब्रह्म का उपदेश होने से तत्प्राप्त है मुक्ते है उससे प्राप्त होने वाली जो मुक्ति है वो भी फलत्व ओ विधे विधि विधि ज्ञान का ही फल होता है यानी शाद भा, शाब्दी भावना का ही वो फल होता है ऐसा ऐसी आशंका होती है बीच वीट बीच में शंका करते रहते वैसी आशंका होने पर के उत्तर में कहा तद इत्यादि का तद यदि कर्तव्य चेतवश्येत यदि ऐसे ब्रह्म को जो कर्तव्य कर्म से अलग करके जितना करने योग्य जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को भी कर्तव्य शेष मानेंगे कर्तव्य का अंग मानेंगे कर्तव्य के परिधि में मानेंगे तो उसको कर्तव्य शेष होगा यदि उपदिष्ट उपदिष्टेगा ऐसा कहेंगे तो तेन ज कर्तव्य साध्य चेक मोक्ष तब तो उस कर्तव्य से मोक्ष साध्य हो जाएगा सिद्ध नहीं रहेगा मोक्ष का अभी सिद्ध करना है ऐसा हो जाएगा तब मोक्ष अभ्युपगम्यता मोक्ष को ऐसा स्वीकार करना पड़ेगा आपको जबरन स्वीकार करना पड़ेगा तब क्या होगा अनित्य एवं क्या हमारा ये कहना है तब तो वो मोक्ष अनित्य हो जाएगा मोक्ष को कोई अनित्य नहीं मानता नित्य से मोक्ष सर्वेवादि भीर अभ्युपगम्य दे ऐसा कहा नित्य मोक्ष को नित्य सभीवादी मानते सर्वे मोक्षवादि भीर नित्य एवं मोक्ष ये तो है अब ऐसे स्थिति में आप कर्तव्य शेषत्व मोक्ष को साध्य बनाएंगे तब तो वो अनिश्च्य होने लगेगा अनित्व भी पुमर्थदा कुमर्थता आशंका कहता है ठीक है भले ही अनिश्चय होने दो उससे कोई दोष नहीं है अनिश्च्य मतलब हो गया आपके कृतकत्व तो रूप से अनिश्चय लेकिन स्वर्गाधिपत उमर्थता फिर उसमें पुरुषार्थ है क्योंकि स्वर्ग आदि होते हुए भी लोग उसके पीछे जाते हैं ये पूर्व पक्षी एक देशी की शंका है अनित्य मानने का दोष आ रहा है तो उसको स्वीकार करके बोल रहा है अनित्य भले ही हो अनित्य होने पर क्या दोष है तो लोग में बहुत सारे सुख अनित्य होते हैं तब भी पूरे जिंदगी लोग उसी में लगा देते हैं अनित्य होने से कोई डरता नहीं है अनित्य है इसलिए पीछे नहीं जाने से कौन डरता है वो अनित्य के पीछे तो सब जा रहे है इसीलिए स्वर्ग में भी तो अनित्य है जानता है फिर भी जा रहा है उसका पुण्य क्षीण होता है तत्काल के लिए होता है ये सब जानते हुए भी स्वर्गाधिवत कुमर्थता स्वर्गादि के समान ये पुरुषार्थ हो जाएगा मोक्ष ऐसा हम मान लेंगे तब बोला ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि मोक्ष और स्वर्ग में अंतर है त्र एवं सदी यथोक्त कर्म फलेश्वे तारतम्य अवस्थितेश अन्यु कच्चि से मोक्ष प्रसंजिये तो ऐसी स्थिति में आप जो है इतना ही मान पाएंगे क्या है कि हमने जैसा पहले दिखाया कर्मफल में तारतम्य दिखाया इसी प्रकार तारतम्य में तारतम्य के अंदर अंतर्गत आने वाला कोई एक तारतम्य विशेष मोक्ष ऐसा हो जाए इसमें मोक्ष में इतनी कोई विशेषता नहीं आएगी अब स्वर्ग में आप हजार साल रहते हैं तो मोक्ष में एक से थोड़ा ज्यादा साल रहेगी इससे क्या होगा अभी फिर वापस आना पड़ेगा और इधर तो पूरा जिंदगी मोक्ष साधन में बिताना पड़ेगा और कितना कठिन काम है और जाएगा वहां थोड़ी देर रहेगा वापस आएगा तो अनित्य फल हो जाएगा कोई मोक्ष में लगेगा नहीं इससे अच्छा तो स्वर्ग है वहां जाने से कम से कम खाना पीना रहना तो अच्छा मिल जाएगा यहां तो वो भी नहीं मिलेगा ऐसी स्थिति में कौन मोक्ष के पीछे जाएगा इसलिए मोक्ष अनप तो नहीं लगेगा मोक्ष में ये नित्य सार्थकता नहीं रहेगी तस्मिन् मोक्षे ठीक तस्मिन् मोक्षे विधेय क्रिया साध्यत्वेन साध्य अर्थ त्रवी पद का उस मोक्ष को विधेय क्रिया साध्य क्रिया के द्वारा सिद्ध करने योग्य मानने किस स्थिति में अनित्य बन जाएगा जाएगा। किसी प्रकार हो यथोक्त्या तय चोदना लक्षण विधि शेष यथोक्त हाँ। कर्मफलेश्वे यथोक्त कर्मफल क्या है कि चोदना के द्वारा जो कर्मफल होता है धर्माधर्म संबंधी चोदना उसके द्वारा जो कर्मफल है कर्मफल को मोक्ष मानने पर ऐसे हो जाएगा निश्चित हो जाएगा स्वर्गादि रिष्टानंद निश्चित तो दिखाई पड़ा जैसे स्वर्गादि में स्वर्गादि कर्मादिक विषय है और उस वो जो है अनित्य दिखाई पड़ता है इष्टापत्ति प्रत्याह अभी कोई मान लेंगे ठीक है वो मोक्ष को भी अनित्य मान लो जैसे स्वर्ग अनित्य है सारा कर्मबल अनित्य है तो मोक्ष को भी अनित्य मान लो ये ये शास्त्र का इष्ट है वो ऐसे ही चाहते हैं शास्त्र क्यों शास्त्र भी हो तो कर्म करने के लिए कहा मोक्ष के इसका मतलब वो कहा इस प्रकार से मान लो अनित्य रहने तो क्या है तब बोलते हैं कि नित्य से मोक्ष सर्वे मोक्षवादीर अभ्युगम थे मोक्षवादी सारे मोक्ष को नित्य ही मानते हैं कोई अनित्य नहीं मानते अनित्य मोक्ष मानने का मतलब क्या है इसलिए ऐसा नहीं होगा ब्रह्म प्राप्त मुक्तेर अवैध बल्त् फलित महा ब्रह्म प्राप्तिरूग जो मुक्ति है ये अलग अलग मुक्ति होती है एक तो सायुज्य मुक्ति सारुध्य मुक्ति सलोकता मुक्ति ऐसे ऐसे अनेक मुक्तियां हैं हाँ गोलोकवास मुक्ति ऐसे ऐसे अलग अलग अपने अपने लोग बनाया लोग बना करके वहाँ वो करते जो जो पंथ आता है अपने लोग बना देता है बना करके वहाँ हो जाता है हाँ वो कोई विशेष मानना चाहिए ना सभी से अलग मानना चाहिए अभी कोई परमहंस लोग भी बनाया अभी नया कुछ बना रहे परम्स लोग जो बनाया है वो भी कुछ नए पथ है कुछ न कुछ करना क्योंकि सभी ये चाहते हैं कि हम सबसे अलग है हमारे लिए सब अलग है आरक्षण चाहते हैं आरक्षण है, हमारे लिए आरक्षित है वो वहीं जाएगा ऐसा चाहते हैं जैसे अन्य धर्म वाले भी ये कहते हैं वो अन्य जो धर्म वाले जो क्रिश्चन आदि होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे जो स्वर्ग में कोई हिन्दू नहीं जा सकता है वो बाकी कोई नहीं जाएगा हम ही जाएंगे आरक्षित है उनके लिए तो आरक्षण होने से क्या फायदा है आपको सीट जरूर मिल जाएगी। ये तो आरक्षण है ना अभी इसका इस आरक्षण करने को वालों आपने ट्रेन में आरक्षण कर दिया इससे क्या होगा आप गाड़ी में चढ़ने पर तो आपको सीट मिल जाएगी। इतना ही तो फायदा है ऐसे वो लोग भी आरक्षण करके रखते क्योंकि ये सिक्योरिटी चाहते है सब लोग ना सुरक्षा और वहाँ जाएंगे ये सारे लोग वहाँ चले जाएंगे क्या पता हमको वहाँ जगह मिले न मिले इसलिए उन्होंने अपने एरिया अलग बना दिया अब वो मान करके चल रहे अभी इसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है सभी मानने से चलेगा अब पहले एक विचार रखता है फिर हजार लोग मानता है फिर दस हजार लोग मानता है फिर वो हो जाता इतने चाहिए सब वो सत्य हो जाए ऐसे करते हैं तो बोला कि इस प्रकार अलग करते हैं ये जो फल है ये कोई ऐसे आरक्षण वाला नहीं है ब्रह्म प्राप्त है मुक्ति ये ब्रह्मा आपती ही ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना ही मुक्ति ब्रह्मविद ब्रह्म एवं ब्रह्म भवती ब्रह्म को ब्रह्म वेद ब्रह्म ही ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होगा और अत्र ब्रह्म यही ब्रह्म को प्राप्त करता है तो ऐसे करने से ब्रह्म से भिन्न नहीं है वो ब्रह्म ही है मुक्तर अवैध फल से हेतुअर महार मुक्ति जो है विधि का फल नहीं है अवैध वैध मन विधि के अंतर्गत होता है अवैध मन विधि का फल नहीं है इसके लिए अन्य हेतु देते अच्छा ब्रह्म वेद ब्रह्म इत्यादि का अब इसका अर्थ करते हैं यो ब्रह्म प्रत्यक्ष साक्षात्कार स तदेव वेद्यम ब्रह्म भवति ये देखो हमने पहले कहा था कि भाष्यकार यहां साक्षात्कार को ही अनुभव शब्द से विद्या शब्द से ले रहे ऐसा लेने से ये, ये वाक्यों का उपयोग कर रहे हैं नहीं तो परोक्ष रूप से लेने पर यह वाक्य उपयोग नहीं कर सकते ये जो जितने वाक्य भाष्यकार उद्धरण दे रहे हैं उदाहरण से हमको समझना पड़ेगा कि अप्रोक्ष कोई ही ले रहे तब अप्रोक्ष में ये काम नहीं होगा परोक्ष में तो होता है यो ब्रह्म प्रत्यकत्व साक्षात्व जो ब्रह्म को प्रत्येक रूप से आत्म रूप से प्रत्येक और आत्मा पर्याय होता है प्रत्येगात्म तो प्रसिद्ध पहले कहा था ना आत्मा तो सिद्ध है क्योंकि प्रत्येक आत्म रूप से प्रसिद्ध कोई भी अपने अंदर दिखाता है ऐसा और उस आत्मा को ब्रह्म रूप से जो पहचान करेगा अपने मान लेगा तदेव वेद्यम ब्रह्म भवती उसी को ही हम यहाँ विद्या का विषय ब्रह्म माना है है ना वेद्य ब्रह्म माना ऐसे में क्या होगा तत्क्र दुनियाया उसमें तत्क्र दुनिया लगे तत्क्र दुनियाय क्या है यदा कृदुरस्मिन लोगे भवती तदाइ प्रेत्य भवती यहाँ जो संकल्प करेगा जो भावना करेगा उसी को वो प्राप्त करेगा उपासधे उपासधे सदी हाँ यो यम यथा यम, यो यथा उपासधे तदेव भवसी ये वाक्य आया जो जिस प्रकार से जिसको उपासना करता है वही वो, वो प्राप्त करता है इसको तत्क्रद न्याय बोलते हैं आप संकल्प करेंगे तो ऐसा हो जाए हाँ जैसे ही वो भागवत आदि में आया ना सीधा है बैठ करके अपने आप अप चिंतन करता रहता है फिर वही हो, हो जाता है और जिसको जो चिंतन करेगा तनमयम बचती उसी के साथ वो देखेगा जैसा वो भगवान कृष्ण को सर्वत्र देख रहा कौन वो हा? कौन से तो सर्वत्र देखा फिर बाद में वहां कहता है जिसमें अध्याय जिसमें स्कंध में द्वितीय में वो कहते हैं कि वो जहां जहां बैठता है तो भगवान दिखाई पड़ता है। चलता है तो भगवान दिखाई पड़ता है। वो सोचता ही रहता है और फिर बाद में वासुदेवमयम जगत देखने लगे ये तो सब कुछ तो वास्तुदेव जहां भी देखो वो इधर से आ रहे हैं तो इधर से आ रहे कहां क्या करना है पता नहीं चल इसलिए भया देशात स्नेहा भया देशात ये तीन का कि स्नेह से भी तन्मय देख सकता है कोई भय से भी तन्मय दे जैसा भूत से डरने वाले को सर्वत्र भूत दिखाई पड़ेगा ये भी भूत है वो भी भूत है इसलिए कोई शत्रु को देखने वाला सर्वत्र शत्रु ही दिखाई पड़ेगा जैसे बावन करेंगे तो हो जाता है और वो शत्रु बाहर नहीं होता वो अंदर होता है और पूरा बाहर जैसा दिखाई पड़ेगा स्नेहा द्वेशात भयाद बा तत्स्वरूप आपका भागवल जी का तो स्नेह से चिंतन करो तो भी तत्स्वरूप हो जाता है और भय से चिंतन करो तभी सब तब हो जाता है द्वेश से चिंतन करो तो भी तत्सवरूप हो जाता है इसमें देर नहीं लगे वो बराबर है वो कमसा आदि जो है द्वेश से भगवान का चिंतन किया शत्रु भाव से कोई भय से चिंतन करता है कोई स्नेह से चिंतन करता है राधा आदि जो है स्नेह से चिंतन किया है इस प्रकार तन्मयम जगत देखना हो जाए गोभीती है ना न खलु नंदनो भगवान अखिल दे नाम अंतरात्म त्र ऐसा उनका दर्शन हुआ कि एक खाली गोभी उनका नंदन भगवान है ऐसा हम नहीं मानते अखिल तो दे ही नाम अंतरात्मा सर्वत्र हमको आप ही आप दिखाई दे रहे हैं ऐसा कहा तो स्नेह से भक्ति से तो ये कोई भी भाव से देखेगा वैसा ही होगा इसको कहते तत्क्रधु न्याय इसीलिए आप ध्यान देना आप जिसके बारे में ज्यादा चिंतन करते रहेंगे वो हो जाए किसी के बारे में चिंतन करो क्योंकि चिंतन करने से जो जो आप चिंतन करता रहता वो हो जाता है हमारे शिवानी स्वामी जी महाराज कहते थे ये जो है ना भगवान कल्पवृक्ष जैसा आप कल्पवृक्ष के नीचे बैठे कल्पवृक्ष में क्या होता है कल्पवृक्ष के नीचे बैठ करके जो चिंतन करेगा वही हो जाएगा ऐसे पंचतंत्र में कथा है ना पंचतंत्र में वो गए थे तीन ब्रह्मचारी पढ़ लिख करके घूमने गए वो जंगल में पहुंच जा तो फिर अपने अपने विद्या दिखाने के लिए वो का तो वो बैठे हुए थे पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तब एक ने चिंतन किया शेर आ जाए तो तुरंत हम शेर आ गया और दूसरे ने चिंतन किया वो हमको खाएगा वो फिर कालिया ही से दिक्त आए तो कल्प वृक्ष के नीचे बैठे आप समझ लो तो ऐसे आप चिंतन करेंगे कोई हो जाए इसीलिए शुद्ध चिंतन करना है देश चिंतन जितने से तो जितने निकाल दे उतना अच्छा जल्दी से जल्दी निकाल उसके बारे में बोलना ही नहीं चिंतन करना नहीं जल्दी से जल्दी, जल्दी खत्म करो वो वो छोड़ देगा तो अच्छा है क्योंकि बाद में फिर वो बार बार करेगा तो वही आएगा और उस वैसे ही भाग हो जाएगा आपको भी हो जाएगा दूसरे को भी हो जाएगा ये जादू है जादू मतलब ये वास्तव में होता है अब करके देखो ऐसे हो इसलिए तत्क्रद न्याय बहुत बड़ा न्याय है तत्क्रद न्याय से क्या होगा ब्रह्म को साक्षात करने वाला ब्रह्म ही हो जाए यही कहा वेद में ब्रह्म वेद ब्रह्मेद भवति ब्रह्म को जानता है तो ब्रह्म ही हो जाता है इसमें कोई संशय नहीं तस्त्म परम कारणम अवरम कार्यम तद्रूपे तदिष्ठाने प्रत्यवन साक्षात्ते आगे मंत्र का क्षीय दे कर्माणि कर्मा दृष्टे परावरे ये परावर क्या है परमात्मनि वो परमात्मा मे परम कारण शब्द से यहां कारण को लिया अवर मन कारण माने यहां जो शबल ब्रह्म है शबल ब्रह्म है जो है वो कारण है अथवा अव्यक्त है कारण है अव्याकृत अव्यक्ति सब कारण है उस कारण से अवयम कार्य कार्य भी होता है दूसरा तदरूपे तद अदअधिष्ठाने कार्य और कारण का जो अधिष्ठान है जिसको कार्य कहा जा रहा है जिसको कारण कहा जा रहा है सबका अधिष्ठान है तद अधिष्ठाने प्रत्यकत्व साक्षात्ते वो कार्य और कारण को हिरण्य सारे और उसके जो कार्य है ये सब को प्रत्येक रूप से अनुभव किया आत्म रूप से अनुभव किया तो सत्यस्य विदुषो ऐसा साक्षात्कार किया हुआ जो विद्वान है सत्य सत्य रूप हो गया जो विद्वान उसका अनारब्ध कर्माणी क्षीणानी भवन्ति थी प्रारब्ध को छोड़ करके बाकी कर्म क्षय होते वहाँ भाज्य में बाकी कारण लिखा है ये सर से कर्माणी से कर्म से प्रारंभ जोड़ के बाकी ले पा ब्रह्मणों रूपम आनंदम विद्वान आगे का मंत्र है आनंदम ब्रह्मणों विद्वान न विभेदी कुतचने ये करते ब्रह्मणों रूपम आनंदम विद्वान ब्रह्म का जो रूप आनंद है उसको जानकर भय हेतु अभाव निर्भयो भवती भय का कोई कारण नहीं रहने से वो निर्भय हो जाता है श्रुता विधि शब्द श्लोक समाप्त श्रुति में जो ईदी शब्द आया वो श्लोक के समाप्ति के लिए श्रुता विधि शब्द श्लोक समाप्त आनंदम ब्रह्मणों विद्वान न विभेती कुतस्तने ये कुतस्तने के बाद ईदी है वो इधर दिया नहीं है वो वहां है मूल में ना उसको लेके बोल रहे शायद जो टीकाकार जिस पाठ को देखा तो उसमें ईदी भी रहा हो कहा ब्रह्म दर्शन नहीं वो नहीं वो इजी नहीं ले रहे क्यूँकी आगे फिर बात कर रहे हैं न ये इसी में भी तो इजी है न विभेद कुदत्त नीति ऐसा मूल में है वो मूल का ही ले रहे हैं शायद ये इनके पाठ में वो मूल में शब्द रहा है यहां हमारे यहाँ तो इसी शब्द नहीं दिया इनके अनुसार इधी शब्द है पाठ देखो फिर आगे तो अर्था और कर रहे हैं ना पूरा हुआ नहीं है तो आगे वाला ईदी नहीं है इसी ईदी को लेना पड़ेगा ये नहीं है यहाँ लेकिन जोड़ना पड़ेगा मानना पड़ेगा वहां है वो सुधी के ईदी बोल रहे है ना वो तो यह तो सुधी का ईदी नहीं है ये भाष्यकार का ईदी है ये जो ईदी है ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भावो ये तो भाष्यकार कटी भाष्यकार ने कहा ये बोल रहे ना श्रुति में ही थी श्रुति की तो कुत नीति वाला है आगे अभय वै जनक प्राप्त जनक संबोधन है जनक अभय ब्रह्मसी तत्कार हे जनक आप तो अभय ब्रह्म कर, कर लिए तत्त्कार क्योंकि आपको उस ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया अभी तक हम चर्चा करते करते आपको हो गया आगे उस सत्श्रुति का आगे की श्रुति है यदात्मा नहीं तदात्मा वेद यदस्म देवत् प्रविष्ट ब्रह्म जीवाख्यम तदाचार्य बोधित आत्मा सर्वल्पनातीत में विदित हाँ सद आत्मान में वेद है उसने अपने को ही जाना ये अपने को ही क्यों जाना वो बाकी कोई नहीं था कावन जानने के वो वो तो अकेले थे ये अकेले रहने के कारण और कोई नहीं था एकाकी नरमेता, वो अकेला ब्रह्मा, हवई, ब्रह्म एक ही था तथा सर ही अव्याकृत मी तो वो अव्याकृत रूप एक ही था अभी कुछ हुआ नहीं तो ये की ही रहने से वो ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो है किसी और को देखा है अब किसी और को देखा नहीं तो किसको बारे में चिंतन करता तो अंध तो देखो वो अपने बारे में ही चिंतन करना पड़ा इसलिए तथा इसीलिए में नएगा अपने बारे में ही वो चिंतन करना आरंभ कर दिया तो अपने बारे में चिंतन कर दिया तो क्या हो गया बाद में साक्षात्कार हो गया किसका साक्षात्कार हुआ ये देह में यस्मिन जल सूर्यवत जल में जैसा सूर्य प्रवेश होता है ना ऐसा ही इस देह में उस आत्मा का प्रवेश है ऐसा प्रवेश नहीं होता जल बन गया तो सूर्य वहां आ जाता है और तो प्रतिबिंब न्याय करता है सूर्य को आने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता जल बना दो उतने से हो जाएगा जल बना करके आपको सूर्य को बुलाना नहीं पड़ता जल बना के रखो तो सूर्य अपने पास आ जाएगा ऐसा तो होता है प्रतिबिंब न्याय से इसी प्रकार आपका अंधकरण को आप शुद्ध करो तो आत्मा उधर प्रकट हो जाएगा वो उसमें ज्ञान प्रकट हो जाए प्रविष्टम ब्रह्मा उस ब्रह्म को हम जीव नाम से कहते तब आचार्य उस जीव के बारे में आचार्य कहता है कि देखो भाई तुम जीव नहीं हो तुम वास्तव में बिंब ही हो सूर्य रूप ही हो आत्मा रूप ही हो परमात्मा हो ऐसा करता है तो आत्मा नत्मा को ही सर्वकल्पनातीतम उस कल्पन सब कल्पनाओं के अतीत अवेद विजितवान ऐसा उन्होंने जान लिया ये ज्ञान दे दिया कि आप जो अपने को जीव मान रहे हो ये प्रतिबिंब न्याय से है आपका स्वरूप ये नहीं है ऐसा जान लो ऐसा आचार्य ने उपदेश दिया तत्सुमसी वाक्य के द्वारा तब आत्मान अवैध कथम अहम ब्रह्मा अद्वितीय स्मृति मैं तो अद्वितीय ब्रह्म हूं मेरे से कोई है नहीं अब ऐसा जानने के बाद में तस्मादेव ज्ञाना उस ज्ञान से अज्ञान कृत असर्वत्व निवृत्तिया अज्ञान के कारण वो असर्वत्व भाव में था सब कुछ मैं हूं ये भाव नहीं था क्योंकि अज्ञान के कारण अब वो अज्ञान निवृत्त हो गया तो तब ब्रह्म पूर्णात्मना स्थित आती उसी ब्रह्म को पूर्ण रूप से जान लिया यवाणी बोधान्या जिस आ, आत्मा को जानने के बाद में सभी भूत जितने भी सृति में है सब आत्मरूपी हो गए हो जिसका उसका क्या होगा तत्र तस्वोमोह का शोग शोक एकत्र उसको कोई शोकमोह नहीं होगा ये भी सर्वात्म भाव को दिखा रहा है ये सर्वात्म भाव विद्या व्यंग्य उत्ता त्र आत्मनि ती काले तदात्मुपदेश पश्यत शोगािता संसारो नही सूता नाम अर्थ सारे श्रुदी का यही अर्थ है सर्वात्म भाव का तो यह सर्वात्म भाव जो सर्वात्म भाव हो गया है विद्या व्यंग्य न विद्या के द्वारा प्रकट होने योग्य है अन्य किसी से प्रकट नहीं होता तत्र आत्मा उस आत्मा में वो तो कहा प्रकट होगा विद्या जी के द्वारा प्रकट वही होता है जहां आत्मा पहले से उपस्थित है तुम तो मन में होगा मन, मन से ही उस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है क्योंकि मन ही उसके उपाधि है जैसा जल सूर्य को जानने के लिए आप प्रवृत्त हुआ तो जल में ही उसको जाना जा सकता है जल में प्रतिबिंब होगा और जल के माध्यम से उसको जानेंगे इसी में ही होगा इसलिए मन यद्य नहीं पहुंचता है तब भी मन के द्वारा जाना जाता है शुद्ध मन के द्वारा उसी को जाना इसलिए एक तरफ कहते हैं मन नहीं पहुंचता है दूसरे तरफ कहेते मन के द्वारा जाना जाता है उसी मन में ही होगा और कहीं न अब ज्ञान चाहिए तो बुद्धि में होना है बुद्धि में जो होता है उसको हम ज्ञान करते हैं और कहीं भी होता है उसको हम ज्ञान नहीं करते तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ज्ञान होगा बुद्धि में होगा बुद्धि से इधर में होगा नहीं बुद्धि के इधर में होने वाला ज्ञान नहीं होता शरीर में ज्ञान होता है बुद्धि रहने शरीर में बुद्धि नहीं रहने से ज्ञान नहीं होता वो जड़ हो जाता है इसीलिए वो किसी भी प्रकार माध्यम से वो पहुंच जाता है उसमें तत्र आत्म नहीं तद भी बोला उसके संबंध में बुद्धि हो गई है ये बुद्धि नहीं होने से वो नहीं है ऐसा दिखता है पहले से भी वो ब्रह्मात्म भाव में ही स्थित है किन्तु उसके संबंध में बुद्धि नहीं हुई कि बुद्धि होने के लिए हम सारे साधन करते हैं। अब वो स्वीकार कर करेंगे तद आत्मा उपदेश न पश्यतः उस आत्माइक्य को उपदेश के द्वारा जो प्राप्त करता है वो शोगादि उपलक्षिता संसारो नही थी उसको शोगादि के द्वारा कहा गया जो संसार है वो नहीं रहता है शोक भी नहीं रहता मोह भी नहीं रहता कुछ भी नहीं रहता ये कहा, कह रूप से कहा? कह आदिशब्रह्म इत्यादि इतनी गृह्यते आदिश्द से ब्रह्म विदादी इत्यादि जो फल है वो भी दे लेना चाहिए ता तात्मा हिंसा श्रुति तात्पर्य गठ्य ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म विद्यार मोक्षम दर्शय मध्ये कार्याम वारयी यदि तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या के अंदर मोक्ष होता है सर्वात्म भाव होता है ये ब्रह्म विद्या और सर्वात्मभाव के बीच में कोई कार्य नहीं है जहां आप और कोई कर्तव्य करें ऐसा नहीं है इसलिए ब्रह्म विद्या क्या है अनुभव रूपी है ब्रह्मविद्या विद्या तत्फलोर एक कालत्व श्रुते विद्या और उसका फल इसमें एक काल तो श्रुति है ये कर्म से इधर है कर्म में ऐसा नहीं होता है कर्म का ज्ञान और कर्म का फल काल का नहीं होता कर्म का ज्ञान पहले होगा बाद में कर्म करेगा तब फल प्राप्त करेगा उपासना का ज्ञान पहले होगा आप बहुत समय उपासना करेंगे तब उसका फल प्राप्त होगा ये सब में ऐसा है अभी पकाने का ज्ञान हो गया वो पकाने का ज्ञान से पक जाएगा क्या नहीं होगा पकाने का ज्ञान होने के बाद पकाने के लिए सामग्री फिर पकाना पड़ेगा फिर उसका फल प्राप्त होगा तो सभी में लौकिक वैदिक कर्म जितने भी है सभी में ज्ञान से उसका फल प्राप्त नहीं होता ज्ञान के बाद कर्तव्य अंदर फिर फल फिर ज्ञान तो में एक विलक्षणता है ज्ञान में तो केवल ज्ञान से ही फल हो रहा है उसका साक्षात्कार हो गया तो फल हो जाएगा ये एक का कालत्व तो श्रुति है एक ही काल में होगा हो दोनों वैध ज्ञान अपूर्वजन्य मुक्त है इसीलिए वैध ज्ञान से अपूर्व जो होता है उससे मुक्ति होगी ये बात नहीं है क्योंकि ज्ञान के बाद कर्म करेंगे तब उससे अपूर्व होगा अब कर्म का कोई चांस ही नहीं है वो ज्ञान होते ही उसको फल हो रहा है तो फिर अपूर्व क्या करेगा अपूर्व की कोई आवश्यकता अपूर्व को इसलिए उन्होंने माना कर्म करने के बाद में फल बाद में होता है तो कैसा होता है इसके बीच में तो कोई संबंध चाहिए कोई लिंक चाहिए ना अब वो आपने जो याग किया है सब घी ये सब डाल दिया सब डाल करके जला दिया जलाने के बाद तो पूर्णावधि हो गया पूर्णावरी होने के बाद में जो कुछ भी डाला सब राग बन गया राग बन गया यजमान भी उड़ के चला गया हृतिक भी उड़के चला गया सारा हो गया और वेदी को भी साफ करके गब कुछ हो गया अब कर्म तो कर दिया अब इसका फल होना है बाद में अब इसके बीच में कर्म का कोई अंक रहा ही नहीं है हाँ। कौन सा अंक रहा कोई रहा नहीं तो अब फल कहां से उत्पन्न होगा ये प्रश्न हो गया तो उन्होंने कहा ये कर्म करने के पहले यजमान के अंदर वो अपूर्व नहीं था अब कर्म करने के बाद अपूर्व उत्पन्न हो गया तब उसका फल वो अपूर्व उत्पन्न करेगा वजमान के संस्कार रूप से रहेगा बाद में उत्पन्न करेगा जब समय आएगा उत्पन्न करेगा ऐसा यहाँ नहीं है यहाँ कोई उसके लिए अवसर नहीं है साक्षात संबंध से ही मोक्ष रहा है इसीलिए तदयोगा अपूर्वादि जन्य नहीं हो सकता है मुक्ति। वैध फल कालांतर भावित्व और विधि के द्वारा उत्पन्न जितने भी फल है वो कालांतर भावी है ब्रह्मधीर न विधेया, इसलिए ब्रह्मधीर ब्रह्मज्ञान विधेय नहीं है तत्फलम चृष्टमे वी और ब्रह्म का फल तो दृष्ट होता है दृष्ट यही प्राप्त होता है दूसरे लोग में जाकर के प्राप्त होता है ऐसा नहीं अत्र ब्रह्मे अत्रवलीयते जो मुक्ति आप कहते हैं वो यही प्राप्त होता है कमरे में बैठे बैठे ही प्राप्त हो जाएगा और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है ये मन इस शरीर में ही होता है ना इस शरीर में जिस शरीर में आपने साधन सम्बन्ध कर दिया उसमें होगा और साधन सम्बन्ध नहीं हुआ कोई प्रतिबंध रह गया बाधा रह गई तो फिर अगले जब वो बाधा समाप्त होगी तब वो हो। प्रतिबंध क्षय से ही मोट होता है प्रतिबंध रहने से नहीं होगा इसलिए यहाँ हो, हो जाएगा तो यहाँ होने वाले फल के लिए आदृष्ट की कल्पना जरूरत नहीं है अब जैसा अब खाना खाने से तृप्ति यही हो रहा है तो फिर क्यों कल्पना करना ऐसे हो रहा है इदस्ट मोक्षो वैधो न इत्यर्थ इसी कारण से भी मोक्ष विधि का विषय नहीं है आप सोचेंगे ये बार बार ये विधि का विषय नहीं है विधि का विषय पूरा अभी यही चर्चा चल रहा है तो आगे भी यही चलता रहेगा इसमें इतना क्यों पकड़ा हुआ है क्योंकि हमको कोई हमको कोई इसी से कोई लेना देना नहीं हम मान लेते ये विधि का विषय नहीं है हमको उसमें <laughs> होता है लेकिन बार बार टीकाकार भी यही कह रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार विधि का विषय ना बने क्यों कर रहे हैं कि हमारे लिए नहीं है क्योंकि हमने तो कोई कर्मकांड किया कर्मकांड के विषय पर हमको कोई ज्ञान इसलिए ये लगता है ये कुछ और बातें कहना चाह रहे हैं लेकिन क्या कहना चाह रहे हैं हमको समझ में नहीं आता और ब्रह्मसूत्र बहुत ही गंभीर विषय है ये भी हमने सुना है और विशेष करके चतुस्थ सूत्र में चतुर्थ सूत्र बहुत गंभीर है ये भी सुना है लेकिन हमें तो ऐसा लगेगा नहीं क्योंकि बार बार यही कहता रहता है विधेयक नहीं होगा कर्तव्य नहीं होगा ये और हम तो पूरे सब छोड़ के कर्तव्य धर्तव्य सब छोड़ करके बैठा है इसलिए हमें तो ये लगता नहीं इसके इतने क्यों बार बार कह रहा है वो हमारे लिए नहीं है जो ऐसा जानता है कि क्रम से क्या है पहले पूर्व में मीमांसा कर्मकांड पूर्वाचार सब करके आया हुआ होता है अब उसके दिमाग में यही बैठा हुआ है, जैसे अश्वमेध में क्या ना अश्वमेध यहाँ करके बैठा हुआ है व्यक्ति अब वो जो कुछ लोग है अश्वमेध का फल प्राप्त करने योग्य नहीं है क्षत्रिय आदि नहीं है ब्राह्मण आदि है वो अश्वमेध नहीं कर सकते ऐसी स्थिति में वो क्या कर सकते तो बोला उसको चिंदन करोगे अब घोड़े का चिंदन क्यों करना है और किसी का चिंदन करो ना बढ़िया गाय है या फिर कोई और भुण, भुण, भुण, भुण, सोना है अच्छे ऐसे चिंदन कर सकते हैं मनुष्य का चिंदन करें या कोई देवता का चिंदन करे ना ना घोड़े का ही चिंदन करना है क्यों अब बहुत साल से घोड़े का चिंदन करके बैठा हुआ है ना और घोड़ा ही घोड़ा मन में है तो इसीलिए वो घोड़ा जल्दी निकलेगा नहीं क्यों घोड़ा बहुत बड़ा है अश्वमेध बहुत बड़ा है ऐसा मान के बैठा हुआ इस स्थिति में आपको उसको हटाना है ऐसे ही ये हम की स्थिति है जो पूर्वक्षी पक्षी बन के बैठा है उसके मन में पूरा ये विधेय के विषय में ही है विधि से ही सब कुछ होता है वेद मने विधि है शास्त्र मने विधि है धर्म मने विधि है कर्तव्य मने विधि है फल मने विधि है सब कुछ विधि ही है उसके विधि का अलावा कुछ नहीं हमारा सनातन धर्म क्या है आजकल सनातन धर्म की बहुत सारी व्याख्याएं होती है लेकिन हमारे सनातन धर्म इनको पूछो तो वो कहेंगे कर्तव्य धर्म करना जो वेद में कहा उसी को करना वो विधेय मानना ही सनातन धर्म है और कोई धर्म नहीं ऐसा वो बोलेंगे तो ऐसी में क्या होती है अब इसलिए सनातन धर्म क्या है हम जान नहीं सकते जब तक वेद क्या बोलता है नहीं जानता है पूर्व में नहीं जानता है तो ये समझ में नहीं आएगा क्यों इतना जोर करके पकड़ा हुआ वो विधेय नहीं मानना चाहता अब विधेय नहीं मानते हुए जो प्राप्त करना है उसके लिए साधन बता रहा है अरे तात्पर्य क्या है विधेय जो नहीं है ऐसा ब्रह्म को प्राप्त करना है उसके लिए हमारा वेदांत साधन है ये हम स्थापित करना चाहते हैं वो स्थापित करने के लिए जो विधेय को लेके बैठा हुआ है विधेयक को मुख्य मान के बैठा हुआ है उसके मन से पूरा वो विधेय तो हटाना इसके लिए बार बार बोलना पड़ेगा नहीं बार बार बोलेंगे तो नहीं हो पाए इसके कह रहे हैं हाँ तो ये इदस्त मोक्षो वैधो ना इससे भी मोक्ष विधि का विषय नहीं है क्यों क्योंकि देखो उसको कहने के बाद में क्या कहा है तथे से ब्रह्म आत्मत्वेन स्थित अस्त की पश्य अस्मशन ऋषिवामदेव नाम पर्रह्म विद्याध्वस्त प्रतिपन्नवाल ह शो तो। व्यवस्था नहीं न संबद्ध हमारे लिए ये वामदेव ऋषि का उदाहरण मिल जाता है कि देखो वामदेव ऋषि कोई विधेय कार्य किया ही, वो गर्भ में रहता हुआ मादाजी के गर्भ में रहता हुआ ये सब ज्ञान प्राप्त कर तो विधेय कार्य होता तो फिर उसको ध्यान नहीं होना चाहिए था उसको ध्यान हो गया अब वो गर्भ में रहने वाला क्यों होता है न कोई वो ब्राह्मण होता है न कोई क्षत्रिय होता है न कोई वो पूजा पाठ किया न कोई संध्या किया न कुछ किया है वर्णाश्रम धर्म कुछ भी उसके नहीं है वो अभी पेट के अंदर है उसको कोई वर्णाश्रम लगाया नहीं जब वो उपनयन करेंगे तभी वर्णाश्रम धर्म लगेगा तब तक लगा ही नहीं है, तो मतलब उसके अनुसार कोई कर्म किया ही नहीं उन्होंने अब उसको हो गया ना ऐसा मानना पड़ेगा तब वहां हो गया किस प्रकार हो गया तो पूर्व जन्म में उन्होंने सबको कर रखे रखा थोड़ा सा प्रतिबंध था थोड़ा सी कुछ बाधा थी वो बाधा के कारण वो जन्म लिया जन्म लेते ही तुरंत हो गया कभी कभी ऐसा भी होता है बच्चा जन्म लेते दो दिन में मर जाता है और उतना ही कर्म रहा उसका उतना जन्म लेना मात्र कर्म रहा उससे हो गया फिर अगले जैसे दूसरे में चला गया ऐसा होता है इसी प्रकार वामदेव ऋषि को भी ये इतना ही कर्म रहा कि वो जन्म ले ऋषि रूप से जन्म ले ऋषि को तो जन्म ले इतना कर्म रहा किन्तु बाकी कोई कर्म की आवश्यकता नहीं रही नहीं रहने से वैसे हो जाता इसीलिए कोई कम उम्र में ही विरक्त हो जाता है जैसे संग्राचार्य हुए उनके भी विरक्ति आ जाती है और चला जाता है इसका मतलब उतना ही कर्म उसका रहता है उसके बाद में वो विरक्त हो जाता है कर्म से गुप्त होता है उनको भी ज्ञान होता है ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण ये है सुधी है इसलिए कह रहे तत्पद लक्ष्य ब्रह्म आयदा एददात्म स्थितम तत्पद लक्ष्य ब्रह्म इस आत्म रूप से स्थित है आयदात्म गर्वम का उसी ब्रह्म को अस्मी पश्चिंद वही ब्रह्म में हूँ ऐसा जाना इस हम ब्रह्मास्म ऐसा जाना और उस ज्ञान से दर्शना ऋषि वामदेव वामदेव ऋषि परम ब्रह्मा, परब्रह्म को अविद्या प्रतिबंध अविद्या को नष्ट करके प्राप्त किया इतने ज्ञान से ही उनका अविद्या नष्ट हो गई, इससे वो प्राप्त किया ऐसे किला और हाथ शब्द संबंध करके जानना चाहिए यानी प्रसिद्धि के लिए कहा गया सच अस्मिन दर्शने स्थितः सर्वात्मत्व प्रकाशकान मंत्रा अहम इत्यादि दृष्टवान सुच ऐसे दर्शन में रहते हुए वो वामदेव ऋषि सर्वात्मत्व को दिखाने वाले जितने मंत्र हैं उन मंत्रों का सबका दर्शन किया इसका मतलब सर्वात्म भाव का अनुभव उनको वेद से ही हुआ यानी वेद प्रतिपादित भी है वेद प्रमाणित भी है और वेद में ही उनको नाम लिया गया इसलिए इसको मानना ही पड़ेगा ये तो कल्पना कल्पना वाली बात नहीं है कि वामदेव ऋषि को ऐसा हो गया तो कल्पना नहीं है ये भेद कह रहा है इसका मतलब उसका कुछ कारण होता है भले ही वामदेव ऋषि जैसे ऋषि विरल ही होते कोई मनुष्य ऐसा गर्भ में ही ज्ञान प्राप्त करे तो हजार दस हजार एक लाख साल पे कभी होता होगा कभी होता होगा विरल है बहुत विरल है किंतु हो एक को भी हो गया तो उसको उदाहरण बनाया जा सकता है सबको होना जरूरी नहीं है असाधारण भले हो किन्तु वो बात तो उसमें सिद्ध हो जाती है ऐसा किसी को हुआ है अब जिसका नाम लिया है वेद ने और नई नाम लिया तो बहुत लोग और भी हो सकते हैं सबका नाम लिया नहीं हो ऐसा भी हो है और आज आजकल भी ऐसे हो रहे हैं कम उम्र में भी सबको ज्ञान हो रहा है ऐसा दिखाई पड़ रहा है इस स्थिति में संबंध मानना ही पड़ेगा क्या संबंध मानना पड़ेगा कि ये ब्रह्म ज्ञान से सर्वास्थ प्रभाव अवश्य होगा बीच में और कुछ कर्तव्य का संबंध नहीं है तापर्य तस्यात्पर्य महा और श्रुति का तात्पर्य आप अंत में कहते हैं ब्रह्म दर्शन सर्वात्म भाव यो मध्य भाष्यकार इसी को लेकर कह रहे इसी से भाष्यकार का अभिप्राय क्या है या आप मन में पूरा निश्चय करके रखना ये जो भाष्य आ रहा है ना भाष्यकार क्या आप इसको कैसे कह रहे हैं ये पूरा आप सोच के रखना समझ के रखना इस प्रकार से वो कह रहे हैं इसका तात्पर्य इसी में ही लगाना चाहते हैं क्योंकि आगे भी बहुत तर्क आएंगे तो उसी में सब भाष्यकार का तात्पर्य है तो उनका तात्पर्य समझने से ही हम आप कर सकते हैं नहीं तो नहीं कर सकते इनका ये तात्पर्य क्या है कि सर्वात्म भाव ब्रह्म दर्शन में कोई अंदर नहीं सर्वात्म भाव क्या है प्रत्यक्ष होता है ब्रह्म दर्शन अप्रत्यक्ष है क्योंकि ब्रह्म दर्शन हुआ है किसी को क्या दृष्टान्त है कैसे मालूम पड़ेगा वो सर्वात्म भाव का अनुभव होता है तब मालूम पड़ता है अन्यथा मालूम नहीं पड़ेगा जैसा अभी मनु अहम मनुराभवम सूर्य अभवम ये वामदेव ऋषि ने कहा इससे मालूम पड़ता है कि उनको ज्ञान हो गया नहीं तो किसी को हिम्मत नहीं होता है कि मैं मनु हो गया हूं सूर्य भी मैं हो गया हूँ ऐसा कहने की हिम्मत किसी का नहीं हो जब ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं कहा तो भगवान ने भी जो कहा अहम इच्छा आगमें इच्छा को मैंने उपदेश दिया विवस्वान को उपदेश दिया इनको सबको उपदेश दिया बोलने के लिए वो ज्ञान नहीं होगा तो नहीं बोल सकते सामान्य व्यक्ति नहीं बोल सकते इसीलिए उससे स्पष्ट है कि तो उनको वो ज्ञान हो गया ये युक्ति से भी प्रमाणित किया अभी यह एक दृष्टांत दिया है यथा तिष्टन गायदी तिष्टि गायदी और मध्य इसको कहा कि ये शस्त्रंध और क्रिया का प्रयोग व्याकरण को लेकर बताना ना चाह रहे हैं भाष्यकार में दृष्टांत दिया अभी तो व्याकरण के दृष्टि से उसको देखना पड़ेगा तो इसके लिए टीकाकार कहते हैं कि लक्षण हेतु तो क्रियाया एक सूत्र आया लेटस शत्रश अप्रथमा समानाधिकरण इस सूत्र के प्रसंग में एक सूत्र आया वहां उसके बाद में सूत्र आता है संबोधने संबोधन में भी लेठ के अर्थ में शत्रशान जो होगा वर्तमान लेट लेट किस अर्थ में होता है वर्तमान में अर्थ में होता है तो वर्तमान के अर्थ में लेट प्रयोग होते समय उस उसट के स्थान पे शस्त्र और शानच च आदेश हो जाता और उसके लिए हेतु कहा अप्रधमा समानाधिकरणे। प्रथमा संबंधी नहीं होना चाहिए समानाधिकरण प्रथमा संबंधी नहीं होना चाहिए ये कहा ऐसे में उसके बाद में भी संबोधने च ये सूत्र की अनुवृत्ति कर लेना संबोधने चटा शस्त्र शानचो भवतः आ जाएगा उसके बाद सूत्र आया लक्षण हेतु तो क्रियाया लक्षण और हेतु संबंधी क्रिया को दिखाते समय भी यहाँ शस्त्र शानज हो जाएगा जहां शस्त्र होना शस्त्र होगा शानज होना शानज होगा तो क्रिया क्रियापद को देकर के है यदि परस में है तो शस्त्र हो जाए शस्त्र प्रतिबंध हो जाए और आत्मनिपदी है तो शानच हो जाए तो क्रियाया क्रियाया का अर्थ होगा कि क्रिया का परिचय देने वाले कोई हेतु हो उस हेतु के अर्थ में वर्तमान धादु से लेट और लेठ के स्थान पे शस्त्र और शान जो होगा ये कहता है ये सूत्र कहता है तो हेदु का मतलब यहां फल भी हो सकता है कारण भी हो सकता है कोई कारण है तभी हो सकता है फल भी हो सकता है दोनों हो सकता है तो लक्षण है तो क्रिया लक्षण शब्द से यहां धादु को लिया उस संबंध से यह होगा कहा अब यहां देखो इसका अर्थ ठीकाकार करते हैं इत ये न लक्ष्य दे तणम जिससे लक्षण दिया जाता है उसको लक्षण कहा जिसके द्वारा लक्षित किया जाता है जनक हेतु जनक होता है हेतु तौ लक्षण हेतु क्रिया विषय चेदवत यदि वो लक्षण और हेतु क्रिया के विषय में होता है तो उस स्थिति में क्रियात्मक लक्षणे दोनों क्रियात्मक लक्षण मान लिया जाता है यदि यद्यपे कृदंत है तभी उसको क्रियात्मक लक्षण माना जाएगा क्रिया में माने तस्य हेतौ चे वर्तमान धातो परस लट शस्त्र शानचो आदेशो होता इतम ये सूत्र का अर्थ बता दिया इस स्थिति में कोई लक्षण और हेतु को लेके आप क्रियापरक अर्थ करना चाह रहे हैं उस स्थिति में वो जो शस्त्र और शानच आदेश हो रहा है उसका हेतु अर्थ में हेदु के अर्थ में वह हेद मैंने कारण हो फल हो दोनों में हेदुमान है ऐसे स्थिति में वर्तमान धादु से वर्तमान अर्थ धातु वर्तमान लेट में आया हुआ जो धादु है उसी से परत्य उसके वर्तमान अर्थ में जो अर्थ लेट किया गया उस धादु के पर में जो लेट लगा रहे उसका शत्रा जो आदेश हो जाएगा ये अर्थ बवना यह शत्रा आदेश होने के बाद में रूप बनता है यदा तिष्ठन अब ये क्या है कि वो मूत्र करता है ये क्रिया वो दिशा कर रहा है लघुसंख्या कर रहा है वो कैसा है? खड़ा होकर के कर रहा है खड़ा होकर के लघुसंख्या नहीं करनी चाहिए हाँ वो हमारे महाभाष्यकार ने कहा कि महाभाष्यकार यही कहते हैं कि वो जो संस्कारहीन होता वो संस्कारहीन व्यक्ति खड़ा होकर के मूत्र करता जैसे है जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो खड़े होकर के करता वो बैठ के करना उनको आता है वो खड़े होकर के करेगा इसलिए वो संस्कार ही माना जाता है, इसलिए खड़े होकर के मूत्र नहीं करना चाहिए बैठ के ही करना तो बाढ़ के करने से वो उसका वो होता है खड़े होकर के करना असंस्कार ही, ही माना जाता है ऐसे कहते हैं ये शास्त्र में आया है इसीलिए तिष्ठन मूत्र यही ऐसा कोई खड़ा होकर के मूत्र करता है तो उसको दे करके समझेंगे इसका कोई संस्कार हुआ नहीं ये आदमी गड़बड़ है ऐसा समझ सकते हैं से क्योंकि वो संस्कार होने पर उसको ये सिखाया जाता है कि आपको खड़े होकर के मूत्र नहीं करना ये खड़े होकर के मूत्र करने का जो स्वभाव है ये भी पाश्चात्य स्वभाव है पाश्चात्य जो लोग होते हैं वो बैठकर के उसको होता नहीं क्योंकि वो पैन शर्ट पहनते बैठेगा तो पूरा पैन शर्ट नहीं गिर जाएगा नहीं हो पाएगा इसलिए वो खड़े होकर करता है वो ठंडी है उनके वहां ऐसा होता है इसलिए हमारे भारत में भी उसी को पाश्चात्य संस्कार में लगा करके सब जगह खड़े हो करके करने का वो बनाया अब देखे देखेंगे सुलभ तो सब जा रहा है जहां भी देख लो सब जगह खड़ा होकर के बनाया बैठ के बनाने का नहीं कितने देखो आप अच्छी स्थिति कब आप एयरपोर्ट में जाओ कहीं भी जाओ सब जगह जा खड़ा होकर करने का मुश्किल हो जाता है इसका मतलब हमारे संस्कार को हमारे ये जो आ, क्या मूलभूत चीजों को भी उन्होंने माना ही नहीं उसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया अब वो जो विदेशी कर रहे वही ठीक है ऐसे करके उन्होंने बना दिया ऐसा होता हमारे यहाँ तो उसको पाप मानते इसलिए लोग बाहर जाते नहीं खड़े होकर के नहीं कर सकते तो वो कहीं से जाना ही नहीं चाहिए तो बैठ के ही करना बैठ के करना है उसके बाद शवज भी करना है पानी डालना है वो करना है सब कुछ करना है तो वो बोलते हैं महाभाष्य स्पष्ट बोलते हैं कि किसी को कोई संस्कार नहीं है मानना है तो क्या करना चाहिए उसको पीछे से देखना चाहिए कि लोकसंका कैसे कर रहा है में जैसे जा रहा है कैसे जा रहा है उससे पता चलता है कि वो ब्राह्मण है क्षत्रिय है संस्कार है अच्छे कुल से आया है कि नहीं आया है सब पता चलता है क्योंकि कुल में होगा तो बचपन तो सिखायाता ही है ऐसा नहीं सिखाएंगे वैसा नहीं है वो छुपा के नहीं रह सकते कभी ना कभी वो बाहर आ ही जाता है इसीलिए तिष्ठन मूत्र यदि ऐसा कहा अभी ये दो क्रिया हो गई ना खड़ा हो रहा है और मूत्र कर रहा है इसमें अभी देखो हेदू और फल को दिखा रहे हैं मतलब लक्षण हेदु में दोनों दिखा रहे हैं ना तो हेदू क्या है वो खड़े और मूत्र के लिए खड़ा हो रहा मूत्र करने के लिए खड़ा हो रहा है तो खड़े होते ही मूत्र हो रहा है खड़े हो और... खड़ा है उसी के द्वारा ही पुत्र हो रहा है संबंध हो गया ना तो दो क्रिया हो गई दो क्रिया होता हुआ दोनों का हेतु और लक्षण का संबंध हो इसमें शत्रु प्रत्ये ठीक है इसी प्रकार शयानो भूमते हाँ वो भी कहा है ये भी भाषिकार ने कहा जो लेटते हुए खाता है वो मृण्य है ऐसा काम जो लेट का कर, लेट करके खाता है लेट करके नहीं खाना चाहिए बैठ के खाना चाहिए खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए बैठ के पानी पीना चाहिए खड़े होकर के मूद्र नहीं करना चाहिए बैठ के मूत्र करना चाहिए नियम है तो ये सब मूलभूत नियम है खड़ा होकर के पानी पीता है तो ठीक नहीं है बोलते शरीर के लिए भी ठीक नहीं है बोलते बैठ के पानी पीना चाहिए तो शयानो भूंगते जो लेटता हुआ खाता है ये पापी है इसका मतलब ईद से उमड़े छह मालूम पड़ेगा अधियानो वसदी अध्ययन के हेतु वो रह रहा है किसके लिए रह रहा है अध्ययन के हेतु रह रहा है तो अध्ययन के लिए वो क्या ना वो कारण हो गया तो उसी के द्वारा वो रह रहा है रह रहा है किसके लिए अध्ययन के, के हेतु इस प्रकार से सत्र सानी का समझ सानी लगाया अभियाना में सयाना में भी शानज है ये सब समझाया अब यहाँ क्या आया कि दोनों का अंदर में और कुछ नहीं है जो हेतु है उसके जो कार्य हो रहा है उसके अंदर में और कोई क्रिया नहीं है था अत्र प्रतिपत्ति क्रिया हेतु तो, क्रियायाम दर्शने पश्चिन्धि चतुर्दर्शना अब यहाँ क्या है पश्चन निशीर्वाद प्रतिपेदे ऐसा कहा भाष्यदार भाग्यधारिशी को बोल प्रतिपेदे एक क्रिया है प्रतिपेद मैंने उन्होंने अनुभव करके अपना अपने बारे में कहा प्रतिबन्न हो गया उन्होंने प्राप्त किया कैसे प्राप्त किया पश्यन निधि ये का प्रयोग किया तद्भेद पश्यन प्रतिपेदे वो जानता हुआ ऐसा प्राप्त किया कैसे अहम मन का तो प्राप्त किया क्या है वो सर्वात्म भाव है और जाना क्या है वो ज्ञान है ब्र, ब्रह्म विद्या ये दोनों के अंदर में और कोई फल नहीं है इसको दिखाने के लिए वो दोनों लिया है क्योंकि पश्चिम जो है ना वो शत्र है और प्रतिपेदे ये अन्य क्रिया है तो ये दोनों में लट लगाकर और बीच में अन्य कोई क्रिया नहीं है जैसा यहाँ उदाहरण दिया ऐसा अन्य क्रिया है इसीलिए दोनों का संबंध करना चाहिए सर्वात्म फल और उसके जो हेतु दोनों का संबंध हो गया हेतु और फल का संबंध है यहाँ अथा अत्रापि तथा इस प्रकार यहां भी प्रतिपत्ति क्रिया हेद क्रियायाम दर्शन प्रतिपत्ति कहा से आया प्रतिपेदे से प्रतिपत्ति आया प्रतिपत्ति सर्वात्म इस क्रिया के हेतु में दर्शने पश्चिम उसका कारण क्या है दर्शन है जैसा खड़ा किसके लिए है वो मूत्र के लिए खड़ा है एक वो तो उसका संबंध हो गया ना इसी प्रकार कर रहा जैसा वसधि रह रहा है किसके लिए रह रहा है अधियान अध्ययन के लिए रह रहा है।, है। इसलिए ऐसा करता तो दर्शन पश्चिम सदुर्दर्शन इस प्रकार शत्र प्रत्यय को देखा गया है अव्यवहित हेतुमदी क्रिया या हेतुत्व और हेदु बोला तो हेदु क्या होता है जहां हेदु को हम लगाते हैं हेदु का लक्षण है कार्य नियता पूर्व वृत्तित्व कारण ये लक्षण क्या है कार्य नियता पूर्व वृत्तित्व ये सब अर्थ समय में सीखा का है आपने कार्य के लिए नियत पूर्व निश्चित पूर्व बीच में और कुछ नहीं जिससे होने के बाद कार्य दिखाई पड़ता तो कार्य नियत पूर्ववृत्ति जो होगा उसको कारण बोलते नियत वृत्ति से अन्य का विवेचित किया अन्य कोई बीच में नहीं है कार्य उत्पन्न होने के तुरंत पहले जो रहेगा यह हेतु होता है कारण होता है अब यहां भी क्या है कि पश्चिम ऋषि ही प्रदिपे थे अब हो गया सर्वात्म भाव को प्राप्त किया और देखते हुए प्राप्त किया जानते हुए प्राप्त किया जानने के बाद में तुरंत सर्वात्म भाव हो गया इसीलिए जानना जो है हेतु हो गया सर्वात्म भाव उसका फल हो गया इसके बीच में और कोई कार्य है? नहीं है क्योंकि नियत पूर्ववृत्ति वहां ज्ञान ऐसा मानना पड़ेगा यदि आप ज्ञान को ब्रह्म विद्या को मोक्ष का हेतु मानते हैं कारण मानते हैं साधन मानते हैं तब तो उसको नियत पूर्ववृत्ति मानना ही पड़ेगा तब वो होता है, है ना अन्यथा नहीं होता जैसा चिधिक्रिया कुड़ी से छेदन करता है वो फाड़ता है लकड़ी आदि को फाड़ता है तो लकड़ी आदि को फाड़ने के बीच में और कुड़ी का जो संसर्क है उसके बीच में और कोई क्रिया नहीं है वो जैसा वो संयोग हो जाएगा कुलाड़ी का संयोग उसके साथ हो जाएगा उसके तुरंत बाद उसका फटना हो जाएगा वो तो हो जाएगा इस प्रकार से होता है इसीलिए इसमें हेदू और फल के बीच में और कोई क्रिया नहीं किसी को कहा अव्यवस्था हेदमन क्रियाया हेतुत्व जो हेतु वाले से अव्यवहित में रहता व्यवहित मैंने दूर रहना बीच में और कुछ आ गया तो व्यवहित हो जाता बीच में और कुछ नहीं आना अव्यवहित हो अव्यवहित के स्थिति में वो क्रिया से क्रिया का संबंध में उसको हेतु माना जाता है अन्यथा हेतु नहीं माना येषु तो शस्त्र प्रत्यय सर्वात्म से कालांतरत्व इसीलिए ये जो शस्त्र प्रत्यय कौन सा शस्त्र प्रत्यय पश्चिंद मेव प्रतिपेदे ये जो सत्र प्रत्यय है ये सर्वात्म भाव कालांतर में नहीं होता है ये करता है सर्वात्म भाव तुरंत हो जाएगा तो अभी कालांतर में होगा तो क्या दोष है कि ये क्रिया के बाद में, में और कुछ करने लगेगा और कुछ करने लगेगा तो फिर कार्य नियत पूर्ववर्ती कारण तो नहीं आएगा इसी ब्रह्म विद्या से मोक्ष होता है ये नहीं कह पाएगा क्योंकि ब्रह्म विद्या के बाद भी और कुछ कुछ कर रहा है तो और सब कारण हो जाएंगे जैसा खाने के तुरंत बाद तृप्ति हो जाती है तो खाना तृप्ति का कारण बनता है नहीं बनता है। खाने के बाद और कुछ करना पड़ता है कुछ नहीं करना पड़ता है खाते खाते ही तृप्ति हो जाती है इसीलिए खाने को तृप्ति का कारण माना जाता है साक्षात कारण और जहां जहां साक्षात कारण होता है तो? कोई कोई परंपरा से भी कारण होता है परंपरा से कारण पुकारी नियत पुरोवृत्ति नहीं होते उसमें परम्परा से कारण है किंतु ये साक्षात कारण है ब्रह्म विद्या से और बीच में कुछ और साधन बोला नहीं कहीं सुना नहीं इसीलिए इसको मानना पड़ेगा आदो अस्त न वैधता इत इसलिए ये ब्रह्म विद्या का जो फल सर्वात्म भाव ये विधि का विषय नहीं है यद्यपि न स्थिति क्रिया सामर्थ्या कि तथा तय मध्य क्रियांतरम शब्दों न भादी थे इस उदाहरणी ये उदाहरण का अर्थ यही है यथा इत्यादि का उदाहरण का अर्थ यही है यथा का यथातिष्ठन गायित इत्यादि यद्यपि न स्थिति क्रिया सामर्थ्या जब स्थिति क्रिया है तब गति क्रिया नहीं है जैसा तिष्ठन गायती है ना तिष्ठन में क्या है स्थिति क्रिया वो खड़ा है तो क्या नहीं है ग्यतिक्रिया नहीं है तो स्थिति क्रिया सामर्थ्य से गति क्रिया नहीं ऐसा मालूम पड़ता है किंतु यत्ना यदि गति क्रिया करना है तो उसमें यत्नातर होना चाहिए और स्थिति क्रिया करना है तो यत्नाधर होना चाहिए खड़ा रहना है तो क्या करना पड़ेगा कोई प्रयत्न करना पड़ेगा तभी खड़ा रहना तथा भी ऐसे होने पर भी तय मध्य क्रियांतरम शब्द दो न भाती किन्तु दोनों के बीच में क्रियांतर मैंने अन्य क्रिया शब्द से नहीं लगता यानी उधर समझ में नहीं आता इतना ही लेना कि दोनों के बीच में और कोई क्रिया नहीं है क्योंकि जो चलते चलते आ रहा था उसको खड़ा होना है तो क्या करना पड़ेगा कोई चलन क्रिया को रोकना पड़ेगा तो चलन क्रिया का रोकना एक क्रिया यदि मानेंगे तब क्या होगा चरण क्रिया को रोकना एक क्रिया और फिर वो खड़ा रहना दूसरी क्रिया ऐसी हो जाएगी किंतु ये नहीं है ऐसा नहीं मानना है केवल दो क्रिया वहां मान करके अर्थ कर लेना चाहिए तथा भी तय मध्य क्रिया शब्द दो नभा दी शब्दा क्रियांदर वहां दिखाई नहीं पड़ता है तिस्तन गायती नहीं कहा उदाहरण इतने अर्थ में यह उदाहरण दिया है कि तिस्तन गायत्री में यह दो क्रिया के बीच में तीसरी क्रिया नहीं है इतने दिखाने के लिए भाषिकार ने उदाहरण दिया क्योंकि तो नैया एक और कुछ मानता है इसलिए उन्होंने टीकाकार ने यह ठीक टीका नया एक तो पक्ष में क्या है कि आप चल रहा है चलते चलते खड़े हो जाता है और चलते चलते खड़े होने के लिए चलने के चलन क्रिया को चलन क्रिया का वियोग हो जाएगा वियोग होने के बाद में स्थिति क्रिया का संयोग हो जाएगा और स्थिति क्रिया को बनाए रखने के लिए ये, ये गति क्रिया को रोकते रहना पड़ेगा अब ऐसे ऐसे करके कुछ लंबा चौड़ा बोलते इसलिए वो अन्य क्रिया भी वहां जोड़ सकता है ये सब नहीं है सामान्य शब्द से खड़ा है और करना है इतना ही है इसी दृष्टि से उन्होंने उदाहरण दिया कहा आगे वो प्रश्नोपरिषद का भी उदाहरण देते हैं ओर्ण मदह पूर्ण मिलम गोर्णाद पूर्ण मुदच्य देय पूर्णमेवशिष्य ओम शांति शांति शांति श्री